सर्वाश्रमण ज्ञानकमण समुच्चय गीताशास्त्रे निश्चित प्रतिज्ञाए संबंध ग्रंथ में यह कथम तद विधे ईश्वरं परमं किमपि सत् समाहितं जाने। शडं परमं शंकरं आचार्यं केशवं वादयार्यम्। सुदाशिशकलो वन्दे भगवन्तं गुणगुणम्। ईश्वरं गुरुं भजे धी मूर्जिते दोहि भाविने। देवं मञ्जात्ने हायोक्षिणं पुत्रे नमः। यहाँ तृतीय अध्याय में वृत्ति का बुध कहा है यह अर्जुन का प्रश्न आगे जो जायुकर्मा से उसका अन्य प्रकार है और भगवान का उत्तर उसको अन्य प्रकार है ऐसा कहते हैं और अपने ग्रंथ सम्बन्ध ग्रंथ में जो कहा था उसका विरुद्ध भी कहते हैं <coughs> ये पूर्वोत्तर विरुद्ध है इसके ऊपर विचार है सर्वाश्रमीण ज्ञान कर्मो समुचय गीता शास्त्री निश्चित अर्थ ऐसे प्रतिज्ञा कार्य के सम्बन्ध है यह कथन तद विरुद्ध भगवान केवलादेव ज्ञान मोक्षरण इसके टीका में श्रुतम कर्म गृहस्थान अवश्य अनुष्ठे अवस्थ कर्म करे इतना अभिप्रायण आत्मज्ञा मोक्ष निषिध्य गृहस्थों काम्ञान से मोक्ष का, का निषेध किया गया ये पूर्वि अभिप्राया वृत्ति मत कैन सर नो तो गृहस्थान ज्ञान मत्र मोक्ष प्रतिषिध्य अने केवल ज्ञान मोक्ष विवक्ष्य आसमाना स्मरतेन कर्मण समागार पूर्वपिकर्ता है तो गृहस्थ को जो केवल ज्ञान से मुख्य का निषेध किया गया किसी अभिप्राय से स्रौत कर्म गृहस्थ अवश्य करे इस अभिप्राय से न कि ज्ञान मात्रा इत्र का निषेध गृहस्थ के लिए कर दिया और क्योंकि अन्यों का केवल ज्ञान से मुख्य होगा यह अभिप्राय नहीं क्यूँकी अन्यप्रस्थ ब्रह्मचारी सं को भी स्मारक कर्म करना है स्मारक कर्म से समुच अर्थात गृहस्थ को स्रौत कर्म स्मारतकर्मा भी तो करेगा उत कर्म से समुच्चय ज्ञान से मुख्य मिलेगा अन्य आश्रम वाले स्मार्थ कर्म समुचित तो ज्ञान से मुख्य प्राप्त करेंगे ऐसे एस अभिप्राय से कहता है पूर्व पिछले में अथम अतम सउत कर्म अपेक्षा एक तचन जो गृहस्थ गुप्त केवलाद ज्ञानाद मुख्य नहीं मिलेगा अर्थात सउत कर्म के बिना केवलाद ज्ञान उसका अभिप्राय सौत कर्म रहता श्रौत कर्म के बिना गृहस्थान मोक्ष प्रतिषिध्यते गृहस्थों को मोक्ष का प्रतिषेध किया गया शौत कर्म के बिना केवल ज्ञान से नहीं होगा यद्यपि गृहस्थ स्मरत कर्म तो करते तृहस्थान विद्यम स्मरत कर्म अभिद्यम उपेक्ष ज्ञाव केवलाद्य तो पूर्व विद्यम स्मरत कर्म तो करते गृहस्थ लोग फिर भी अविद्यमानबद्ध क्योंकि सर्वत्व कर्म जो नहीं करते स्मारक कर्म में अनादर अविद्यमान उपेक्षा करके कहते केवल ज्ञान से मुख्या नहीं मिलेगा ये कहा गया अर्थात गृहस्थ स्मारक कर्म करने पर भी सर्त कर्म करे याव जीव अग्नोत्र इत्यादि श्रुति विरुद्ध होते तरह से सर्वत्म का त्याग नहीं करे और अन्य आशाओं लिए स्मारत कर्म समुचित तो ज्ञान से मुख्य हो जाएगा ऐसे अभी समाने टीका में परामर्श वचन में अभिनती अत अथ मतम ये मानेंगे क्या है केवलादान गृहस्थ का नाम श्रौत कर्म राहित्य शक्ति स्मारते कर्म नहीं क्ञान से केवल तो लभ्य थे कर्म नहीं करने पर भी स्मारत कर्म जो करते हैं तो ज्ञान केवल कैसे के हुआ केवल ज्ञान से मुख्य नहीं मिले कहा था कर्म कर देने क्या से ज्ञान केवल होगा केवल कैसे होगा स्मारक कर्म तो करते यह न निषेधी ऐसा संक्रांत से कहते तस्त तो तो तो तो का स्मारक कर्म होने पर भी वो अविद्यमान मान करके उपेक्षा करके केवल ज्ञान से मुख्य नहीं होगा ऐसे कहा गया है ऐसे पूरा है प्रकृत वचन सप्तम तत्र तक प्रकृत वचन क्योंकि प्रधानी ही सौतम कर्म सूची प्रतिपादित कर्म प्रधान तदाह यदि सौत कर्म नहीं किया तो स्मार्थ कर्म सत् होने पर भी असदभाव अभिप्रेत्य नहीं ऐसा अभिप्राय करके ज्ञान में केवल तो कहा गया युक्ता निषेधोक्त थी इसलिए ग्रस्तों को केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिले ऐसे कहा गया निषेध कथन ठीक है सौत्व तो कर्म समुच्च हो न अन्य शाम तो इसका अभिप्राय क्या है पूरा पिछले का अभिप्राय गृहस्थ तो सौत् तो कर्मों के साथ ज्ञान से मुख्य प्राप्त करेंगे अन्यों के नहीं अन्य शाम तो स्मारते न अन्य ब्रह्मचारी बान प्रत सन्यासी स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान हो तो मुख्य प्राप्त होगा उनके सौत् तो कर्म नहीं ये पक्षपात कर्म में हेतु है नहीं हेत्व भाव मनवा परिहार करता सिद्धांति राष्ट्र में हेतरुद्धम ये भी विरुद्ध है टीका में कम हेतु हितोभाव प्रश्न द्वारा विवरण थी कोई हेतु नहीं है पक्षपात करने के लिए तो गृहस्थ तो सौत कर्म करेगा स्मारत कर्म करेगा ज्ञान तभी तो मुख्य प्राप्त करेगा और अन्यों के लिए केवल स्मारक कर्म और ज्ञान से श्रोत कर्म की बिना ये पक्षपात में हेतु तो ही नहीं हेतु का स्पष्ट करते विवरण <laughs> करते कथम ये प्रश्न है गृहस्थ से स्मारत कर्म न समुचित ज्ञान मुख्य प्रतिष्ठे न तो कथम आश्रमाण यित विवेकी लोग कैसे निश्चय कर देंगे गृहस्थ कब तो स्मार्थ कर्म से समुचित ज्ञान से मुख्य का प्रतिषेध क्या गया अन्य आश्रम वाले के प्रतिशत नहीं वो स्मार्त समुचित ज्ञान से मुख्य प्राप्त कर लेंगे आश्रमाण ये विवेकी कैसे निश्चय करेंगे ठीक है न गृहस्थान सऊत कर्म समुचितं ज्ञान मुक्ति हेतु सऊत कर्म स्मार्थ कर्म उसे समुचित ज्ञान मुक्ति के हेतु गृहस्थ के लिए वित्ती मान्य से केवल स्मारत कर्म समुचिता ततो न मुक्ति रीति निषेध तो केवल स्मारत कर्म समुचित ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी गृहस्थ के लिए ये और उधर सांतु जो सन्यासी है स्मारत कर्म मात्र समुचिता ज्ञान मुक्ति स्मारत कर्म समुचित तो ज्ञान से समुचित विभाग करेंगे तो नास्ती हेतु तो इसमें कोई हेतु ही नहीं बिना कारण कैसे पक्षपात करेंगे पक्षपात तो कारण ना उत्तर पक्षपात परित्याग के कारण ऐसे पक्षपात नहीं करने के लिए कारण है ये कहते हैं सिद्धांत किंच में कि यदि मोक्ष साधन तमारतानी तो कर्मा उ यदि सम ज्ञानी के साथ स्मारक कर्म का समुचय किया गया उद्वरित सं्यास के लिए मुख्य के लिए तथा गृहस्थी शुचित नौती तो गृहस्थित स्मरतर्म सम्य साधन मनो श्रोत गृहस्थानी ब्रह्म ज्ञान स्मरते कर्म भी समुचित मुख्य साधन ब्रह्मज्ञान वृद्धरेत व्यवस्थित ब्रह्म ज्ञानवत ये सिद्धांत अन्न करता है गृहस्थानी ब्रह्म स्मारते कर्म भी समुचित मुख्य साधन स्मार्ट समुचित ब्रह्म ज्ञान कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान मुख्य साधन हो गया गृहत्व का भी क्योंकि ब्रह्मज्ञान है जैसे सन्यासी में व्यवस्थित ब्रह्म ज्ञान बीच पक्षपात्यागी हेतु थे इसलिए यदि सन्यासियों का ज्ञान स्मार्थ कर्म समुचित होकर मुख्य साधन हो जाए थे गृह का भी स्मार्थ कर्म समुचित ज्ञान ही मुख्य साधन हो जाएगा उनके सऊत कर्म नहीं करने से मुख्य नहीं मिलेगा ये बात नहीं होना चाहिए यदि मुख्य किन साम कर्मा उ तथा गृहस्तमान स्मरती समुचित ये हो गया यदि गृहस्थान ब्रह्म ज्ञान स्मारत कर्म भी समुचित मुख्य हेतु यदि स्मारत कर्म से समुचित ब्रह्मज्ञान ज्ञान मुख्य मानेंगे विवक्षित तथा तान प्रति याव जीव श्रुति विरुद्ध पूरा उनके प्रति याव जीव अग्नोत्तर जुहति विरुद्ध हो जाएगा यदि स्मारते कर्म भी समुचित तय मुख्य साधन विवक्षते स्मारत कर्म से समुचित ब्रह्म ज्ञान मुख्य साधन मानेगे तथा सिद्ध साध्यता सिद्धांतिकता तो ठीक है ये तो मानतेम अभिव्यक्त फिर आक्षेप करते अर्थ भाष्य में अतः तो स्रोत ही स्मारत गृहस्थ से समुच मुक्षता शांत स्मारत कर्म मात्र तो समुचिता ज्ञान तो अभी पूरा पीछे कहता है गृहस्थ को तो, तो श्रौत कर्म से समुचय होगा ज्ञान का मुख्य साधन के लिए मुख्य के लिए और सन्यासी के लिए स्मारत कर्म मात्र तो समुचित ज्ञान से मुख्य हो जाएगा ठीक है आश्रमांतरण केवल आदेव ज्ञान मुक्ति रीति प्रागुतरो आशंका तो अन्य आश्रम के लिए केवल ज्ञान से मुक्ति जो पहले कहा था उसका विरोध हो गया तो कहते नहीं उधर दुषाई तो के लिए तो समार्थ कर्म समुचित तो ज्ञान से मुक्ति होगा यथत्व विभाग तो क्लेशात्मक कर्म बाहुल अनुपाधे में आपद्यत यदि दुषाई सिद्धांत विभाग यदि मानेंगे तो गृहस्थ आसों को प्राप्त करन, ग्रहण करना कोई जरूरी कर्म अनुपाद्य यापति बाहुल्या अनुपाधे या पति ये दुसै सिद्धांति तेम सती गृहस्थ से आ, आया बाहुल्या बाहु बहुत दुख रूपम कर्म शिव आरपितम आरोपित गृहस्थ दुख रूप कर्म का भार लाभ देना पड़ता है आयास बाहुल्य है सौत तो कर्मे भी करना पड़ेगा स्मारत कर्म भी करना बौद्ध कर रूप कर्म सिर्मा करना पड़ेगा इसके ऊपर इतनी जोर क्यों देना यदिचारी को को कभी। यदि स्मारत कर्म समुचित ज्ञान से मुख्य हो जाएगा तो गृहत्व क्यों नहीं होगा ठीक है में? यदि गृहस्थान ब्रह्म ज्ञान स्मारते भी समुचित मुख्य हेतु कहेंगे नहीं आगे हाँ। साधन फलस्त मीति न्याय आश्रित संकट पूर्व कहता है अधिक साधन कर्म से अधिक फल मिलता है गृहस्थ क्लेशात्मक कर्म स्मार्थ कर्म क्या श्रोत कर्म करेगा फिर ज्ञान होने से गृहस्थ कोई मोक्ष मिले अन्य किसको को नहीं मिले ऐसा क्यों मानेंगे अतः गृहस्थ शिव आया बाहुल्य कारण मुक्ष न समराणा सौ नित्य कर्म रहित्व आदि थे तो ये मानेंगे गृहस्थ आया बाहुल्य बहुत प्रयत्न करता है स्मार्थ कर्म सौत कर्म ज्ञान तो उसको मुख्य मिलेगा अन्य आशी को मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि सौ कर्म नित्य कर्म आदि नहीं करते ये कहते ये भी ठीक नहीं ठीक है नहीं शास्त्र क्लेश बाहुल्यम सौतम स्मारतम च बहुकर्म तथा तो अनुष्ठान्थ गृहस्थ से मुख्य साधे पूरा किसी कहता है कैसे बाहुल्य से, से उपेतुक्त सौत् कर्म और स्मारक कर्म बहुत कर्म अनुष्ठान से गृहस्थ को मुख्य मिलेगा एवंकार देने का अभिप्राय क्या है एवं कार्य दर्शित न आसमांतरणा गृहस्थ भिन्न किसी आश्रम को आसम वाले को स्मार मुख्या नहीं मिलेगा क्योंकि सौ कर्म नहीं करते तेसा नास्ती मुक्ति रीतिया तरह यह अवजीवादी श्रुति विहिता अनुष्ठ कर्म राहित हेतु क्यों यवत जीव अग्नोत्तर जुड़े वे अवश्य अनुष्ठेय कर्म क्यों वो नहीं करते सन्यास इससे संको मुख्य नहीं मिलेगा सर्वतो कर्म नहीं से आगे शास्त्र विरोधी न्याय से निरवकाशत्म अभिप्रेत जो शास्त्र विरोधी आप कहते हो न्याय उसका अवकाश नहीं इस अभिप्राय सिद्धांत करता तदपि नही तदपि असत सर्वोपनिषत्सुतिहास पुराण योगशास्त्र मुख्य सन्यास विधा आश्रम विक समुच विधान्यो सरोपनिषद राय महाभारत पुराण अष्ट पुराण योगशास्त्र ज्ञागते मुख्यम सन्यास विधा को ज्ञान के अंगरू ऐ से ज्ञान के साधन से सर्वकर्म सन्यासी का विधान किया गया आश्रम विकल्प समुच्चय विधान अच्छा और स्मृति में आश्रम का विकल्प समुच्चय विकल्प समुच्चय समुचे बताएंगे सब आश्रम ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ उसके बाद वाणप्रस्थ उसके बाद संन्यास ये समुचे हो जाएगा और विकल्प यदि वैराग्य तो ब्रह्मचर्य आदेव सन्यास ये विकल्प होता है जिसे आश्रम किसी आश्रम में रह सकता है सिद्धार्थ आश्रम में जा सकता है अथवा तो ब्रह्मचारी का सीधा सन्यास में ले सकता है आश्रम विकल्प समुचे कहा गया श्रुति स्मृति में ये टीका में अभी है स्मृतिया गाधान्याधिकृत विषय कर्म संस विधानम इत आशंका पूर्व जी कहेगा एक ही आश्रम गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करना चाहिए ये प्रधान गृहस्थ ये कहा अनधित अखिलान वेद अनिष्ट अखिलान अनुत्पाद्य अनुत्तान विप्रो न संहती अन्य अखिलान संपूर्ण वेद का अध्ययन नहीं करेगी ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके, एक गृहस्थ आसों को जाकर के अनिष्ट अखिलान सुरा संपूर्ण देवताओं का याग आदि कर्म नहीं करके और गृहस्त अनुपाद्य सुन विप्रो पुत्र उत्पत्ति नहीं करके संयास नहीं लेना चाहिए ये सब आ गया अर्थात अच्छा ये कर्म करना है संपूर्ण का अध्ययन करना और संपूर्ण देवताओं को याद आदि करना पुत्र करना इसके बिना संन्यास नहीं ले सकता है कर्म से ये सब करते करते उसके आयु समाप्त हो जाएगा ये ही गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए पूरा कृषि कहता है और एक आश्रम में स्मृत्या गृहस्थ गृहस्थ प्रधान हुआ अन्यथा अन्य तो करने के बाद कोई लिया गया तो वास्तव सं जो विधान किया है वो सबके लिए नहीं क्योंकि उससे मुख्या नहीं मिलेगा पूरा पिछ कहता है गृहस्थ तो को मिलेगा वो प्रधान है तो जो सन्यास विधान किया गया किसके लिए अनधिकृत अंधादि विषय जो कर्म करने के लिए अनधिकारी अंधपंगी उनके लिए ही कर्म संन्यास विधान ऐसा शंका कहते नहीं श्रुति स्मृति आदि सर्वत्र ज्ञान के अंग रूप से संन्यास विधान किया गया नहीं कि क्या अंधा आदि के लिए न खुद अनधिकृता नाम अंधादि नाम संन्यास श्रवणादि आवृति द्वारा ज्ञान अंग भवि तुम अलम्मी के लिए संन्यास कहेंगे सन्यास तो ज्ञान अंग जो अनधिकारी अंध आदि है तो सन्यास के बाद श्रवणादि आवृत्ति करके ज्ञान उनका होगा ये तो संभव नहीं अंधा बधि है वेद श्रवण करेंगे श्रवण वर्णन कहाँ कर सके इसलिए ज्ञान अंग उनका नहीं हो सकता है असाम अतः में विरोध मन से अंत आदि नास्तिक प्रधान है ऐसा नहीं तधान्य अभाव हेत्तर दुष्हाश्रम विकल्प समुचय विधान स्मृति में गृह जाना कोई जरूरी नहीं ब्रह्मचर्य परिस श्रुति वाक्य है जहां ब्रह्मचर्य परिसाप्य गृह और गृहस्थ आश्रम को जाए गृहभूत प्रभचस्थ आश्रम से बानप्रस्थ को जाकर संस पचीस पचीस पच्चीस वर्ष ब्रह्मचारी पचीस वर्ष के बाद गृहस्थ पचास बानस्प्रस्थ पंचो स्तर पर सन्यास इस प्रकार का आ गया योग्य आश्रम समुच्चय और यदि वह इतर था इतर था यदि वैराग्य है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित गृह बना जब वैराग्य है यह दहरेव विरज तेव प्रव्रजित जब वैराग्य तो सब संन्यास ब्रह्मचर्या आश्रम से ही संस ले गृह गृह आश्रम में गया वैराग्य तो भी छोड़कर चल जाए प्रश्न से इस में तस् आश्रम विकल्प एक, एक आश्रम का विकल्प होगा कोई जरूरी नहीं गृह आश्रम में जाना बान में जाना यम इच्छे तम जिस आश्रम चाहते उस आश्रम चाहिए इत्यादि में चल आश्रम नाम समुच्च न विकल्प नुच्चे हो गया एक कम से ब्रह्मचर्य में परिस बने भूत प्रवेश समुचे हो गया अब विकल्प कर दिया ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्याद प्रवेश आश्रम इच्छा तम इं प्रति विधान जो चाहते है उनके लिए विधान कर्म से न गार्थ से प्रधान तुम गृहस्थ प्रधान जो पूरा पिछले कहा वो ठीक नहीं यदि सर्वेश आश्रम नाम श्रुति स्मृति मूलत्व तरी तब तक आश्रम विहित कर्म नाम ज्ञान अभी पूर्व पीछे कहता है सब आश्रम के लिए यदि श्रुति श्रुति मूलकत्व आपने कहा दिया तो आश्रम विम तो के साथ ज्ञान का समुच हो जाएगा कर्म नाम ज्ञान समुचय सिद्ध हो जाएगा ऐसा शंका करता है पूर्व पीछे सिद्ध ज्ञान कर्म समुचय समुच सब आश्रम वाले के कर्म के साथ ज्ञान का समुचय सिद्ध हो गया सिद्धांत कहेगा नौ ठीक हम यद्य ज्ञानोत्पत्तियों आश्रम कर्म साधन ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आश्रम कर्म साधन है आश्रम कर्म करना चाहे ज्ञान उत्पत्ति का साधन है तमेतम वेदावचन ब्राह्मण विवधे सब यज्ञ इत्यादि वाक्य के द्वारा यज्ञ दान तपादि ज्ञान का साधन कहा गया ज्ञान का साधन है ज्ञान उत्पत्ति के लिए कहा कि तथा ज्ञान उत्पन्न ज्ञान जब हो गया उसके बाद तो फल देने के लिए सहकारिप से कर्म की अपेक्षा कर देगा ऐसा नहीं वह फल सहकारित्व नई कर्म की अपेक्षा नहीं करता जैसे घट्ट की उत्पत्ति के लिए दंड चक्र कुल आदि की आवश्यकता तो घट बनता है और घट बन जाने के बाद जल जल रखने के पानी पीने के लिए कोई दंड चक्र कुछ की आवश्यकता बनी इसी प्रकार तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आश्रम कर्म साधन है और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अपने फल देने के लिए आश्रम कर्म सहकारित अपेक्षा नहीं करता है ऐसा मानेंगे तो अन्यथा सन्यासी अनुपति व्यर्थ हो जाएगी यदि न मुख्य सर्व कर्म संस विधान सर्वेशम कर्म संस विधान किया गया इसलिए ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा ये संभव नहीं समूच कैसे होगा संन्यासी विधान में अनुक्रम संन्यासी विधान कथन कर अनुक्रम कथन करते चरण ये कहा वित्त वित्त क्या है वैमुख्यन उत्थान विमुख्या करितग टीका आश्रम संपत्ति अनत विहित धर्म कलाप अनुष्ठान कर्तव्य करना आश्रम संयासम प्राप्त किया आश्रम संपत्ति संयासम प्रवेश के बाद तत्र आश्रम संसम भी तो धर्म कला जो धर्म विधान किया गया वो करना है अथ भिक्षाचर्य चरंती भिक्षाटर करके आश्रम धर्म पालन करना है राघुता सत्यादी न अल्प फलत्व न्यास ज्ञान द्वारा मुख्य फलत्वादित अन्य जितने सब है तप सब का फल की विषय ऐसा संन्यास सबसे बड़ा फल है क्योंकि ज्ञान द्वारा मुख्य फल इसलिए कहते तस्मा संपसा तपसाम आहु जितने तपे है सब तपे, तप तप के अभेश संन्यास अतिरिक्त है क्योंकि ज्ञान का साधन है ठीक टीका में अतिरिक्त अतिशयन महाफलम अतिरिक्त अतिशय महाफल ज्ञान साधन है प्रकृत कर्मभ्य सकाशा न्यासेव एवं अतिशय वह आसीत इत वाक्या वाक्य पढ़ते जितने कर्म है उनकी क्या सन्यासी अतिसेवान इसी के में न्यास एवं अत्यचेत सन्यास इसी का आगे <coughs> आगे लोकत्रेतु तो साधनत्र पार्यज्य संसाराद विरोधता संयास पूर्वका आत्मज्ञाव प्राप्तवंतो मुख्यम लोकत्रुत्र तो यह लोकजय इस लो का साधन पुत्र हो गया कर्मणा पितृलोक पितृलोक साधन हो गया पुत्र विद्या प्राप्ति वित्त है उपासना वित्त दो प्रकार लौकिक वित्त मानुष वित्तम दैव वित्तम मानस वित्त पशुपुत्र आदि पितृलोक का साधने दैव वित्त है देवताओं का उपासना देवलोघ प्रति का साधने ये तीनों साधन का त्याग करके संसार तो से विरक्त होकर के संन्यासोकार आत्मज्ञान आदि प्राप्त बनता आत्मज्ञान से मुख्य प्राप्त की है। क्या है न कर्मणा न प्रजया धन न त्याग न प्रजया न धन न त्याग न एक अमृत तत्व मानस हु कर्म प्रजा धन कर्म प्रजा पुत्र इस का साधन धन उपासनादि इससे नहीं हम त्याग न एक अमृतत्व सौर प्रयाग ऐ से अमृत तो प्राप्त सती वैराग्य नास्तिक क्रमापेक्षा क्र क्रमापेक्षा क्रम ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ उसके बाद भानस्त ऐसी क्रम की अपेक्षा नहीं यदि वैराग्य है सत्यांग सामग्री सामग्री यदि वैराग्य है कार्य क्षेपानुपति कार्यक्षेपा कार्य क्षेत्र अपेक्षा नहीं कार्य का क्षेत्र विलम्बन कार्य क्षेत्र सामग्री है तो कार्य विलंब नहीं होगा यदि वैराग्य है तो जब वैराग्य है तो सन्यास लेगा क्रम सन्यासी की आवश्यकता नहीं इत्यादि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरिया प्रवृे स्पष्ट ब्रह्मचरिया वैराग्य हो न इत्यादि श्रुत इत्यादम सन्यासी विधाय श्रुतकर्म संस विधान करुति आगे एतमेव तेव प्रव्राजन ये आत्मा पाठे पाठ है वाक्य एतमेव प्रवराजन लोकम एतमेव एतमे प्रव्राजिन लोकम्छत इत्यादि वाक्य संग्रहार्थम आदिपद ये वाक्य भी सन्यासी प्रव्राजन लोक, लोक जो ब्रह्म रूप लोक उसकी इच्छा करते है सन्यासी ले लेते है ऐसे श्रुति वाक्य इनको ग्रहण करने के लिए आदिपद इत्यादि श्रुति वाक्य बहुत है स्मृति में सन्यासी विधान में स्मृति विधान देते त्यज धर्म अधर्मच उत्यानते त्यज उभे सत्यानते त्यक्त यह न्यजसी त्यज धर्म और अधर्म सत्य और मिथ्या ये संसार आरंभ के मुमुक्षु सब का त्याग करे बस कुछ कहना नहीं कुछ करना नहीं आत्मस्वरूप चिंतन को छोड़ करके आत्मस्वी भे सत्यानृत्य त्यार सत्य और मिथ्या दोनों को त्याग करना पड़ो जिसे अहंकार से का त्याग किया ये न न्याय जिस तथ्य जो अहंकार का भी त्याग करो ये टीका से दिया धर्मा अधर्म ये हो सत्यान संसार आरम्भ को तधर्म का त्याग त्या पहले करना बाद में धर्म भी, भी जरुरत नहीं सत्य भी जरूरत नहीं आवश्यक नहीं कुछ बोलना आत्मसर्विषित होना क्योंकि संसार हो का आरम्भ को त्याग करना प्रतित प्रयत्न करना चाहिए त्यक्तृत्व अभिमान स्वरूप संबंध अभाव त्याजिष्टिहा त्याग करने पर अपने त्यक्तृत्व रहेगा वो जो अभिमान है अहंकार वो भी स्वरूप के साथ उसका संबंध नहीं वास्तव है मिथ्या है इसलिए उसका भी त्याग करना है अभिशिष्टम इतिहास ये न तेजसी तथ्य अहंकार का भी त्याग कर अनुभावान अनुसारे नृता प्रमुख से दुख फल आरक्ष्य मोक्ष हेतु तो समय ज्ञान सिद्ध ब्रह्मचरिया पारिव्राज्य मनुष्य उत्पत्तिपन ये अनुभव के अनुसार देखते संसार क्या है, दुखा फलक है। दुखा। संसार क्या है प्रमात्रता प्रमा... प्रमुख पहले प्रमाता में ज्ञाता। ये प्रमु... ज्ञाता होने से ज्ञान और ज्ञ सब कुछ पुटी आ गया ये प्रमात्रता मुख्य हो गया ये संसार में अज्ञान के कारण अपने में तो तो, फिर प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार सब अज्ञान से यही संसार दुख फल दुखम फल संसार में जो प्रमाता आदि प्रमाण करता भुक्ता आदि मान करे प्रभु होता है दुख प्राप्त करता है यह अनुभव सिद्ध है आलक्ष्य मोक्ष हेतु समय ज्ञान सिद्ध हैोक्ष ज्ञान अहम ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान उसके लिए उसकी ब्रह्मचरिया पारिव्राज की आवश्यकता नहीं पारिव्रज यगपूर्वक वेदांत श्रवणिक उत्पत्ति सन्यासी किले उपनिषद कथन करते संसारमें निस्सारम दृष्टि सार दिदृचया प्रवेदन त्यकृत परसिता संसार निस्सार नहीं मिथ्या से हुए जुटा जन्म मरण चक्र में केवल चलता है सुख दुख भाधिकार से ही चल रहा है ये देखकर के अनुभव करके विवेक से सार है सार वास्तव तो क्या है कोई एक सार सत्य वस्तु जिसमें मिथ्या दिखते अधिष्ठान सार है ये सब अध्यस्त वस्तु जो अधिष्ठान सार के ब्रह्म रूप आत्मा चैतन्य उसके दर्शन की इच्छा से ज्ञान की इच्छा से अकृतोद्वाहा पौर वैराग्य आशिता परम वैराग्य दृढ़ वैराग्य को आश्रय करके विवाह विवाह उद्वाह विवाहदी नहीं करके संदेश्य ब्रह्मचरिया कर्मसन्यासमग्रीम दिनियोग विनियो कहते उद्देश्य करके ब्रह्मचर्य से कर्मसन्यासमग्री कथन करते हैं परम सामग्री परम वैराग्य होने पर सन्यास ज्ञानकर्मणस फल विभाग कथय ज्ञान और कर्म समुचय न कर्मण बध्यते जंतु विद्या च विमुचय जो भी कर्म से बंधन ज्ञान से मुख्य तस्त कर्म न कुर ये पारदर्शी न सुखाशासन तस्वीर कर्म न कुर नहीं करते ये पारदर्शी क्योंकि ज्ञान से ही मुख्य कर्म से बंधा ये फल विभाग कतन करने से समुच्च मुख्य साधन नहीं है उत्तम फल विभाग अनुवाद करके ज्ञान निष्ठा नाम कर्म संस ऐसी कर्तव्य जो ज्ञान अनुष्ठ ज्ञान है साम उसमें स्थित है कर्मों का संन्यास करना है तस्मात कर्म न करवंती जता वाक्य से, से भी कर्म सर्व कर्म संस विवेक्षित यहाँ भी गीता के वाक्य आगे भी कहेंगे कर्म भी सर्व कर्म का त्याग यह सर्वकर्माण मनसा सन्यासी हस्ते सुकम्प से इत्यादि कहेंगे ठीक है ज्ञानार्थ नो मुक्ष अनुपति बाधितम समुच्च वचनम जो ज्ञान चाहता है मुमुक्ष उसके लिए संन्यास विधान किया गया संन्यासि अनुपत्ति से बाधित होता है अर्थापति प्रमाण से बाधित होगा समुच वचनम विधि पाठ नहीं समुचय वचनम इतम कहा गया इदानी मोक्ष स्वभाव आलोचना का स्वभाव जो विचार करेंगे उससे भी निश्चय होता है समुचय वचन अनुचित समुचय कथन ठीक नहीं मोक्ष में अकार्यवाद कर्म अन्य मोक्ष कार्य नहीं नित्य अज्ञान निवृत्ति बस अज्ञान मिथ्या है निवृत्त हो गया ज्ञान से नित्य होगा तो नष्ट हो जाएगा इसलिए कर्म का फल नहीं है में। है कार्य नहीं विहित कर्म निंदित समाचार प्रसज्जन इंद्रिया नर पतनमति स्मृते मुक्षक्षुण अ प्रत्यवा करता कर्तव्य निर्मती शंकाकर्ता पूर्व पश्चिम कर्म नहीं च कर्ता सामचरण निषिधकर्म करता पाठ प्रसजन प्रसंजन दो जसजन चेंद्रियाथिशु प्रसजंश प्रसज इंद्रिया इंद्रिय के अर्थ विषय में प्रसुतवा नर पतन पतन नर को प्राप्त करता है इसमें से मुमुक्ष पाप निवृत्ति के लिए कर्म कर्म करना चाहिए ऐसा शंका करता है पूर्वी नित्यान प्रत्यवा परिहार अनुष्ठानी थी चेत तो प्रत्यवा परिहार के लिए करना चाहिए मुमुक्षु को सिद्धांत टीका में जो यमणी अधिकृत तस्तकर्णा प्रत्यवा जो अधिकारी जिस कर्म में वो नहीं करेगा तो प्रतिवाह हो सकता है न तो कर्मा कर्म अधिकारी ना, संयासी ना। संयासी तो कर्म में अधिकारी नहीं तो नहीं कर्म से प्रतिवाह न संभवती न अन्यासी विषयत् प्रतिभा प्राप्ति जो सन्यासी नहीं तब उनके लिए कर्म में अधिकारी गृहस्थ ब्रह्मचारी है जो कर्म करना है चाहिए ब्रह्मचारी अवस्था में जो संध्या वन आदि वो करना चाहिए नहीं करने से प्रत्यवाह होगा सन्यासी के लिए सन्यासी के लिए नहीं, नहीं अग्नि कार्य आदि अकरणाथ सन्यासी न प्रत्यवाह कल्प्यो अग्निक कार्य अग्नि साध्य कार्य नहीं करने पर सन्यासी के लिए प्रत्यवाह कल्पना नहीं कर सकते ठीक है में होम आदि अध्ययन हम समित अध्ययन आदि अकरणाथ प्रत्यवा सन्यासी नास्ती समिध होम अध्ययन आदि नहीं करने से पाप सन्यासी को नहीं है तत्व उदाहरण मा जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी गृहस्थ को पाप होता है ऐसे नहीं होगा सन्यासी को यथा ब्रह्मचारी नाम असन्यासी नाम अपनी कर्म जो सन्यासी नहीं कर्मी है कर्म करने वाले गृहस्थ ब्रह्मचारी उनको जैसे अपने कर्म नहीं करने से ऐसे सन्यासी को अग्नि कार्य नहीं करने से प्रत्यवा नहीं अकर्णात प्रतिभा उत्पत्ति अभिप्रत्य उत्तम अभी यहाँ मीमांसा के लोग मानते हैं नित्य कर्म नहीं करने से प्रत्येवा होगा प्रत्यवा परिहार के लिए नित्य कर्म करना चाहिए उस मत को मान करके नहीं करने पर पाप होता है इसे मान करके अभी कहा गया संप्रति अभी कहेंगे जो अकूर विहितम कर्म निंदितम से समचरण क्या है अकूरवन विहितम कर्म ये शत्रु प्रति लक्षण हेतु तो क्रिया है ये लक्षण ज्ञापक वस्तुतः तो तो नित्य कर्म के नहीं करने मात्र से पाप नहीं होता है नित्य कर्म नहीं करके प्रसिद्ध निंदित समाचरण, करन। प्रसिद्ध कर्णाद प्रत्यवाद प्रतिष्ठ कर्म कर्म से पाप होता है न तो अकरणाद नित्य कर्म नहीं करने मात्र से पाप नहीं अकरने है अभाव कर्ण का अभाव अभाव भावोत्पत्ति लोकविध विरुद्धवादीत्या ये सिद्धांत अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती इसे नित्य कर्म का अनुष्ठान अभाव होने के कारण उससे पाप होता है नहीं हाँ नित्य कर्म का अनुष्ठान ये पापी का ज्ञापक को, ये तो हो सकता है लक्षण किंतु पाप जनक नित्य कर्म का अनुष्ठान अभाव अभाव से पापी की उत्पत्ति कैसे होगी अभाव से भाव की उत्पत्ति लोकविद विरुद्ध है इत्या नावत भाषण न तावत नित्याम कर्म भाव रूप से प्रत्यवात नित्यानाम कर्म अभाव नित्य कर्म क्या अभाव मतलब अनुष्ठान अनुष्ठान से ही प्रत्यवा भाव रूपे भाव रूप ही प्रत्यवासी कल्पयुम शुक्ता कल्पना करना ठीक नहीं ये संभव ही नहीं अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी कथम असत असत सज्जात इति असत सज्जनना असंभव सुते, चाहते की माया असत मगरासी कहकर असत्य मगरासी कह रहे तत सज्जायत फिर कहे कहते कथम तो सजाय था, व कैसे सज्जात सत्यव कैसे असत के होगी, इसी प्रमाण से अभाव से भाव की उत्पत्ति होनी ये श्रुति में ठीक है नित्यकर्म विधायी वेद तदकरणा प्रत्यय होती कथम अक प्रत्यय न भवती में आशीत्य उच्य पूरा नित्यकर्म विधायी विधान करने वाले विधा तुम शीलमेश सोपे जातु नित्यकर्म विधान करने वाले वेद है और विधान करने वाले नित्यकर्म जो नहीं करेगा अकर्णा होगा प्रवृति तत्कथम अकरणात प्रत्यवा न होती नहीं करने से पाप नहीं होता है केवल कथम असत सज्जाए थ्रुति को आश्रय करके कहते हो सूची में आश्रित कथम सज्जा इस श्रुति का आश्रय करके नित्य कर्म नहीं करने से पाप नहीं होगा ये कैसे कहते श्रुत्यंतर विरोधातरा श्रुतंत्र क्या विरुद्ध होता है संक्रत यदि विहिता करनाथ असमभाव्य मत्यवाय बुर अन्य वेद अप्रमाणित सिद्धांत कहता है यदि विहिता करनाथ विहित नित्यकर्म के अनुष्ठान से अभाव से भाविक उत्पत्ति नहीं संभव नहीं असंभाव्य मत्यवाम संभव नहीं होने पर भी भाव रूप प्रतिभा यदि वेद कहे तदा अनर्थकर वेद अप्रमाण हो जाएगा अनर्थकर हो जाएगा ठीक है विण अनर्थ प्राप्ति नित्य नित्यकर्म विधायी वेद अनर्थ कर अप्रमाण पूर्व पीछे कहता है विहित के अनुसार से अनर्थ प्राप्ति है तो नित्यकर्म विधान करने वाले वेद अनर्थ कर अप्रमाण इतना हुआ नहीं करेंगे तो अनर्थ करेंगे तो नहीं होगा तो करे है ये तो ठीक नहीं हुआ अन सिद्धांत नही आशंक्य सिद्धांति वि मात्र मत्र फ कर्म करे नही करे दोनों में दुख मात्र फ कैसे देख टीका नीतत करोक प्राप्तिण फल्य विम करने का फल पितृलोक प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति ये सिद्धांत है मीमांसा को लोग नहीं मानते विहित कर्म करने से कुछ फल नहीं कहते नहीं करने से पाप होगा अनुष्ठान पाप जनक अनुष्ठान जनक नित्य कर्म का लक्षण कहते नहीं करेंगे तो प्रत्यवा होगा करने पर कोई फल नहीं तो कहते विहित नित्य कर्म का करने पर पितृलोक प्राप्ति लक्षण फल भव्य नहीं सहती आप नहीं मानते तो करने पर कोई लाभ नहीं होगा और कष्ट कैसे धूम आदि नया पीड़ा दुखम तो प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कष्ट है धूम के द्वारा कष्ट होता है धन आदि कितने कर्म करेगा करने पर कोई लाभ नहीं ये के करने पर हानि है अकरण चत्यवा उत्पत्ति नहीं करेंगे तो पाप अकरण पर कष्ट कुछ लाभ नहीं तो वे था पुरुष अन वेद हो जाएगा अप्रमाणी हो जाए ये सिद्धांतिकता है नभाव से भाव उत्पादन सामर्थ्य वेद संपादय वेद वाक्य से अभाव से भाव उत्पन्न हो जाएगा अभाव में भाव उत्पत्ति का सामर्थ्य संपादन कर देगा वेद वेद प्रमाण है अभाव में भाव भाव उत्पत्ति सामर्थ्य आ जाएगा तथा विहिता करण प्रत्यवा परिहारो करने फलि तो विहिता कर्ण विहित नहीं करने के नित्य कर्म तो प्रत्यवाह होगा उसका त्याग वीत कर्म करने से फल हो जाएगा ये शंका करने पर सिद्धांतिका नित्य तथा शादी मानेंगे तो कारकम शास्त्र न ज्ञापक अनुपनाथम कल्पित शास्त्र होता है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण तो अज्ञात ज्ञापक ज्ञापक होता है न की कारक कुछ नया वस्तु का जनक हो जाता नहीं वो ज्ञान जनक है ज्ञापक है कारक नहीं होता है तो शास्त्र वेद होने पर भी अभाव में भाव उत्पत्ति सामर्थ्य नहीं है वो भाव उत्पत्ति सामर्थ्य का जनक हो जाएगा ऐसा नहीं होता ऐसा मानेंगे तो शास्त्र कारक हो जाएगा जो कि कोई नहीं मानते शास्त्र तो ज्ञापक ये अनुपम अप्रमाणिक अर्थ कल्पित हो जाएगा नीच नहीं थीक है लोक प्रसिद्ध पदार्थ शक्ति आश्रय शास्त्र प्रवृत्ति अंगीकारा शास्त्र की प्रवृत्ति ज्ञान उत्पत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध पद अर्थ शक्ति पद की शक्ति किसी अर्थ में पदार्थ का जो सामर्थ्य उस पर आश्रय करके शास्त्र शब्द बोध कराता है शास्त्र प्रभु नहीं कि जो पदार्थ में सामर्थ्य नहीं शास्त्र उसमें कर देगा अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता और शास्त्र प्रमाण से हो जाएगा ये नहीं हो सकता है अपूर्व शक्ति आधान अयुगात शास्त्र में अपूर्व शक्ति सामर्थ्य नहीं है वो केवल ज्ञापक यथास्थित वस्तु का ज्ञापक शास्त्र ज्ञान जनक है कारक्य चम अप्रत अनुसार यदि कारक मानेंगे तो अप्रमाण हो जाएगा निर्विघन अप्रमाण सात ऐसा नहीं कारकम सामिक तो शास्त्र से अप्रमाण्यशंक्य पूरा विषय ठीक है अप्रमाण हो जाए तो कहते हैं अपौरुषे अशेष सा दोष अनागंधित तत्वात्म एवं वेद अपौरुषे अशेष अवग्रहण अशेष सा दोष अनागंधित तत्व जिस तेने पौरुष वाक्य में भ्रमण विप्रलिषा कर्णा पाठवादी दोष की संभावना है ही नहीं दोष अनागंधित दोष रहते है इसलिए अप्रमाण है, है, है नही अभी पूरा किसी कहता है आप कहते है, अभाव से भावी की उत्पत्ति नहीं है वेदांत लोग मानते अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है तो अभाव ज्ञान तो भाव है अभाव ज्ञान भाव अनुपलब्धि प्रमाण से हुआ तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान हुआ तो अभाव ज्ञान अभाव अनुपलब्धि तो उपलब्धि अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे नहीं कि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान अभाव ज्ञान भाव रूपे अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव तो अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होगी ये दोष देते हैं ये प्रश्न करते बहुत लोग इसका उत्तर इसमें यहाँ दिया गया अनुपलब्ध जो हम कहते है अज्ञान वस्तुतः तो तो ये अभाव रूप नहीं नवाई के तो कहते उपलब्धि का अभाव अज्ञान ज्ञान का अभाव रूप नहीं न भाव है न अभाव है अनिर्वचन है जहाँ अज्ञान का लक्षण करते समय ज्ञान निवृत्तित्व अज्ञान का लक्षण किया गया ज्ञान निवृत्तित्व करे तो ज्ञान के प्रागहार में अतिव्या हो जाएगी न एक लोग उसकी निवृत्ति करने के लिए भावत्व सतीसा कहा गया है वस्तु तो तो भाव का अर्थ भाव पदार्थ नहीं है अभाविलक्षण है तो अज्ञान अभाव विलक्षण है भाव से विलक्षण इस अनिर्वाच्य का तो अज्ञान अभाव रूप नहीं ये तो सिद्ध है भाव ज्ञान सती तो ज्ञान निवृत का लक्षण क्या ये भाव रूप है कहा गया अभाव रूप नहीं तो अज्ञान अनुपलब्धि से अभाव ज्ञान से अभाव से ज्ञान हुआ ये ठीक नहीं ये कहा गया अनिर्वाच्य अनुपलम्ब से और अनुपलम्ब जो अज्ञान है इतने मात्र से अभाव ज्ञान नहीं होता है अनुपलम्ब के ज्ञान से अनुपलम्भ अनिर्वाच्य अज्ञान और साक्षी भाष्य साक्षी से सिद्ध होता है उसके ज्ञान से अभाव ज्ञान होता है अनुपलम्भ अनिर्वाच्य है उसके संवेदनम ज्ञान ही अभाव ज्ञान कारण अभाव ज्ञान के लिए कारण केवल अनुपलम्ब नहीं अनुपलम्भ है संवेदनम ज्ञान है ज्ञान हुआ कारण ज्ञान भाव रूपे, इसलिए भाव से भाव की और अभी अभी कहा था विहिता कर्ण प्रत्यवा परिहारो विहित करण अर्थात विण प्रत्य परिहार करने के लिए नित्य नित्यकर्मी प्रवृत्ति कर्म प्रवृति क्यों होगी विहित अकर्ण जन्य जो प्रत्यवाह परिहार करने के लिए तो सिद्धांत कहता है प्रवृत्ति का कारण तो सर्वत्र समीत साधन ज्ञान समीत इष्ट साधनता ज्ञान इष्ट साधन ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण चरण अन्यसादी प्रवृत्ति कारण पहा रखना कुछ भी करने के लिए इष्ट साधनता ज्ञान ही कारण है नहीं की विता कर्ण प्रत्यवा परिहार करने के नित्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं नित्य कर्म में प्रवृति होगा इष्ट साधनता ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होगी इतना अंकी के तो प्रसारण करता है सिद्धांत भाष्य में तस्मात न संयासी नाम कर्माणी सन्यासी के लिए कर्म नहीं आतो ज्ञान कर्म हो समुच अनुभवति यदि कर्म ही नहीं सन्यासी के लिए तो ज्ञान कर्म का समुचा हो नहीं सकता है ज्यासी चेत कर... नहीं, नहीं। असंभव प्रत्यवा तस तस्माद अक अकरण से नहीं, नहीं से संयासी ज्ञान निष्ठा कर्म सन्यासी कर्म, कर्म, कर्म, कर कर्म संभव फलित संय ज्ञान निष्ठाषा कर्म सन्यासी कर्म कथा कर फलि निष्पन्न हुआ अथ ज्ञान कर्म समुचे अनुपति समुचे अनुपति दूसरा है तो हेतन कहते ज्यादा कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन इतना अर्जुन से प्रश्न अनुपतिश्च यदि कर्म से ज्ञान प्रशस्त कर श्रेष्ठ है इसे आपकी बुद्धि है तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ कहने का अभिप्राय क्या है इससे सिद्ध होता है कर्म ज्ञान दोनों समुचे नहीं कर्म करने वाला अलग तत्किन कर्म कर्म के विषय ज्ञान सृष्टि से कहा यह प्रश्न भी अनुपपन्न हो जाएगा यदि समुचय होगा कैसे अनुपपत्ति समुचय अनुपति अनुपपत्ति का प्रश्न प्रपंच विस्तार करते यदि ही वास्तव में यदि ही भगवता द्वितीय अध्याय ज्ञान कर्म च समुचे नया अनुच्चय उत्तम द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा होता ज्ञान और कर्म दोनों करना चाहिए क्योंकि दोनों ही मुख्य का साधन समुचे होने पर तब तो अर्जुन प्रश्न अनुपपन न फिर अर्जुन कैसे पूछेगा आप जदि ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते तो तो दोनों ही मिलाकर कहा जाए तो एक जाएगा टीका मूचे उपदेश प्रश्न एक देश अनुपत न तद उपदेश उपपति यदि समूचे उपदेश भगवान का है तो जाय सी चेत ये प्रश्न का एक देश नहीं बनेगा तदुपदेश न तदुपदेश समुच उपदेश अर्जुना अर्जुन चेत तो बुद्धिकर्मी अर्मो ज्यायस बुद्धि सा घोरे मां घोरिमा निजयसी केशवी उपलब्धों प्रश्नो व न उपपद्य उपपद्यते देखो अर्जुन आया चाहिए बुद्धि कर्मणी तो अनुश्चित उगते बुद्धि ज्ञान और कर्म दोनों मिला करके तुम अनुशासन करना चाहिए उतते या चा चुटे या च कर्म जय से बुद्धि साहब उगता है वो कर्म से जय सी प्रशस्त बुद्धि है वो भी तो उसको कही गई ज्ञान भी कहा गया तो फिर अर्जुन कैसे गया कि कर्मी घोड़े माउनी जैसी वो तो दोनों ही कहा गया क्योंकि दोनों ही समूचे अनुष्ठान करने के लिए तत्किन कर्मनी भोरे मामे सब इतनी यहाँ छुट्टिया उपालम्ब होगा चाहिए अब प्रश्न होगा प्रश्नों के वा चाहिए प्रश्न का उपालंभो वा इति उपालंभो वा।, वा आगे प्रश्नो वा न कथन चन उप पद्धति उपालम्ब हो दोषारोपण करना और प्रश्न भी किसी प्रकार नहीं हो सकता है मुद्दे कर्म में जुड़ते हो बुद्धि को श्रेष्ठ मान करेगी उनके विरोध दोष देना भी नहीं बनेगा प्रश्न भी कभी नहीं बनेगा यदि समुच्चय भगवान उपदेश किया होता समुच्चय क्या तो समुचे अर्जुन के लिए कहा गया तो वो केवल कर्म में जोड़ते उपालम्भ लंबो प्रश्न कैसे बनेगा ठीक है कर्म जीव अधिकार महापलिशन इतने अर्जुन प्रति उपदेशा अर्जुन के प्रति कहा गया तम प्रति जाय सी बुद्धि लोग पूरा अर्जुन के लिए जो बुद्धि ज्ञान है प्रशस्त तरह अर्जुन के नहीं कही गयी इसे युक्त तथा किमित उपालचन तो दोषारो गचन अर्जुन का बन जाएगा करते भाष्य में व जायसि न चर्जुन से ज्यासी बुद्धि नुष्ठ पूर्व युक्तम जो जायसि बुद्धि अर्जुन को नहीं करना चाहिए इसे भगवान ने कहा गया इसे कल्पना नहीं कर सकते यह न जाय चेत विवेकत प्रश्न सीवेकत छोटिया जायश चेदी विवेक प्रश्न से आप तो, विवेक तो, से प्रश्न कैसे बनेगा आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो और मुझे केवल कर्म में जोड़ते हो ये वर्ण नहीं बनेगा ज्याय से बुद्धि नानुष्ट ये भगवान का है बुद्धि नहीं करनी चाहिए यदि समुच्चय ही साधन है अर्जुन को नहीं करना ये कैसे कहा होगा ठीक है यह न कल्पन ज्याय सि आरभ्य तत्किन कर्म न उपालंभ हो प्रश्न न प्रश्नोस्या तथा न उत्तम कल्पित यदि ऐसा अर्जुन के लिए ज्ञान मार्ग नहीं है केवल कर्म उभय समुच मुख्य साधन होने पर भी ऐसा तो भी कहा होता तो तक किम कर्म नहीं घोरमाम न्योजेस इत्यादि न का प्रश्न बनता तथा न ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं ऐसा भीता सांखे बुद्धि योगे तुम इन सुनो सांख्य के लिए कह कर के ज्ञान के लिए योग में तुम सुनो दोनों ही कहा गया वचन विरोधात इति भाव योजना नहीं भाव हो वचन विरोधा भाव हो भगवान स्पष्ट ही ज्ञान मार्ग कह करके कर्म योग मार्ग कहते तो अर्जुनों के लिए नहीं कहा ऐसा किस होगा अभी शंका करता पूर्व कर्ष पक्षी स्तरीय प्रश्न शुभवती तो किस पक्ष में अर्जुन का प्रश्न बन जाएगा ऐसा शक्रांत ऐसी सिद्धांत कहता में यदि पुनः एक पुरुष से ज्ञान कर्म विरोधा युगपद अनुष्ठान न संभवती थी भिन्न पुरुषा भगवता पूर्व मुक्त सब तथ प्रश्नोपन्नो जयसे चेद इत्यादि यदि ये मानेंगे एक पुरुष के लिए दोनों ज्ञान कर्म और विरोधात एक साथ ज्ञान और कर्म नहीं कर सकता है क्यूँकी विरोध युगपद अनुष्ठान न संभवती एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है कर्म से हो पहले कर्म करता था पे कर्म त्याग करे ज्ञान मार्ग में ये तो संभव है और एक साथ कर्म ज्ञान दोनों हो नहीं सकता है ये भगवता कोई ज्ञान के लिए, कोई कर्म के लिए प्रभु भिन्न पुरुष के ऐसा अधिक होगा तब तो ये प्रश्न बनेगा उपन्न जाए शिक्षेत तो कोई ज्ञान मार्ग में कोई कर्म मे और ज्ञान मार्ग के लिए ज्ञान से ही मुख्य ऐसा ब्राह्मण स्थिति प्राप्त निर्णय प्राप्त अंत में कहा गया और कर्म के लिए कर्मत तो कहा गया तस्मात का कर्म कुरुकर्मी वो तस्त इत्यादि किंतु कर्म से मुख्य ऐसा नहीं कहा गया तो किम कर्मी गोरेम जैसे ये प्रश्न तभी बन जाएगा भगवत उत्तर थे प्रस्तूर विवेक आभाव प्रश्न से आद अभी शंका करते भगवान ने ठीक कहा होगा पूछने वाला अर्जुन का विवेक नहीं प्रश्न हो सकता है ऐसा शंका करते ये तो पहले उत्तर दे दिया पूर्वतमे अधिक कथन करने के लिए विवक्षा समा अविवेक प्रश्न कल्पना भिन्न पुरुष अनु भगवत प्रतिवचन अनुरूप यदि <coughs> <coughs> ऐसे कल्पना करेंगे अर्जुन का प्रश्न अविवेक से ऐसा मानेगे तो भगवान इसको बताना चाहिए मैं तो तुमको कहा दोनों करने के लिए तुम एक दोनों में से एक पुष्ट हो तुमको मैं कर्मे में ख्याल कर लगाया ये कैसे कहो तो ये भगवान कहना चाहिए था ये नहीं कहा करके कहते हाँ ज्ञान योग्य संख्यान कर्म योग्योग दो अलग अलग मीन कहा तो भिन्न पुरुष अनुष्ठी ने भगवान का उत्तर नहीं बनेगा यदि अर्जुन का अभिवेक है तो भगवान को स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों का निगर कहा किन्तु भगवान कहते नहीं ज्ञान योग्य संख्यान कर्म योग ना दोनों अलग अलग कर इससे सिद्ध होता है भगवान का उपदिष्ट नहीं है अरे भगवत तो भी प्रतिवचनम अज्ञान निमित्त प्रतिवचनम अज्ञान निमित्त प्रश्न अनुरूपम ये आसंख्या पूर्व पीछे क्या भगवान का उत्तर भी अज्ञान निमित हो प्रश्न का अनुरूप होने के कारण आसंख्या अधिक दिखा दी बात नहीं भगवत प्रतिवचन कल्प्य भगवान का उत्तर भी अज्ञान के कारण ऐसा ठीक नहीं भगवत सर्वज्ञ तो प्रसिद्धि विरोधात वही तो भगवान सर्वशक्ति अज्ञानाधीन प्रतिवचन नहीं हो सताज्ञान के कारण इत समुचय शास्त्र तो न कर्म समुच्चय ये गीता गीताशास्त्र का ज्ञान साधन मुख्य साधन ये होगा अस्मा भिन्न पुरुष अनुष्ठेयन भगवत प्रतिवचन दर्शना ज्ञानकर्म समुचयानुपति भगवान का उत्तर है ज्ञान योग संख्या दोनों भिन्न पुरुष अनुष्ठेये ज्ञान कर्मनिष्ठा भगवान उत्तर दिया प्रतिवचन दसनाद ज्ञान ज्ञानकर्म समुचय नहीं बनेगा कस्तरी शास्त्रा विवक्षित शास्त्र क्या तत्रद ज्ञा मुख्य ज्ञान से मुख्य इति मुख्यर्थ निश्चित गीतासु सर्व सर्वोपन गीता सर्व उपनिषदी यही निश्चित ज्ञान से मुख्य ज्ञानकर्मो समुचत कारण ज्ञानकर्म समुच होनीषता उसके लोग दूसरे कारण कहते का ज्ञान कर्मोर एक च एक विषय एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयो समुच्चय संभवे यदि दोनों समुच्चय संभव है तो दोनों प्रश्न अर्जुन का बने ज्ञान कर्म से एक निश्चय करे मुझे कहो एक विषय का प्रार्थना अप्रमाणिक हो जाइए यदि दोनों संभव है क्यशेषवशादय से अशास्त्रता समुचय शास्त्र ये भी निश्चाता है गुरुकर्मी तस्तमी च्न निष्ठा असंभव अर्जुन सेवधारण दर्श्यति दर्श्यति गुरुकर्मी तस्थ ज्ञान निष्ठा संभव अवग्रहना ज्ञान निष्ठाभव अर्जुन से अवधारण कर, दशे कुर कर्मेव कर कर्म ही करू ज्ञान निष्ठा असंभव अर्जुन का अवधारण कर देखा प्राथमिक्रंथेन समस्त शास्त्र संग्राहकेण तद्विवरण सन्दर्भ से नीति पर नृत्य मद व्याख्या प्रश्न केमत्थातीबंध ग्रंथ में कहा ज्ञाता उसके साथ जो सम्बन्ध गैसा था समस्त शास्त्रार्थ संपूर्ण शास्त्रार्थ का संग्रह संग्राह संखेप सिखाने वाले संबंध में गीता के आरंभ में कहा गया था उसका विवरण आत्मा व्याख्यान भी, रूप इस संदर्भ का कोई नहीं ऐसा मान करके प्रत्येक बाद पद अभिश्लोक का पद व्याख्यान करने के लिए प्रश्न का जैसा पहले आरम्भ करते है उत्तर देंगे जय सिचे ये प्रश्न है जय सिचे ये प्रश्न है उसका अभी श्लोक की व्याख्या